उसका नाम आ, क्या था योगेंद्र ने कुछ पल सोचते रहने के बाद कहा और अरे उसका कुछ बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का बिजनेस था और अब तो उसकी डेथ भी हो चुकी है उसकी डेथ किसी एक्सीडेंट में हुई थी और शायद सेम एक्सीडेंट में ही उसकी पूरी फैमिली की भी डेथ हो गई थी ओह क्या नाम था याद करो विक्रांत ने योगेंद्र को फिर से पूछा उसका नाम हाँ उसका नाम गजेंद्र ठाकुर था सर मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ करजत के पास नव सुरंग है उसमें अभी भी काफी चांदी पड़ी हुई है लेकिन उसे कोई निकाल रहा है अभी भी अगर वहाँ खुदाई शुरू की जाए तो काफी कुछ मिल सकता है विक्रांत को खदान के भीतर चांदी है या नहीं अभी इससे कोई मतलब नहीं है इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ खदान के मालिक गजेंद्र ठाकुर का नाम गूंज रहा था गजेंद्र ठाकुर बिल्डिंग मेटीरियल का बिजनेस योगेंद्र विक्रांत अचानक ही बोल पड़ा गजेंद्र की उम्र इस वक्त कितनी होती अगर वो जिंदा होते तो पता नहीं मुझे अच्छा उसने किस साल उस माइंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया था विक्रांत ने दोबारा से पूछा मुझे ठीक से याद नहीं लेकिन मेरे कंप्यूटर में सारी डिटेल है तुम्हें वहां से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें कॉन्ट्रैक्ट का सर्टिफिकेट भी पड़ा होगा जहाँ तक अच्छा आ, और ये बताओ ये माइंस के कॉन्ट्रैक्ट वाली बात तो मुझे भी नहीं पता थी मतलब पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं थी तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला पुलिस को कैसे पता होगी ये सब काम माइन्स डिपार्टमेंट का है जो भारत के खदान विभाग के अंतर्गत आता है ऐसी छोटी खदान की नीलामी की खबर तो हाईलाइट भी नहीं होती है जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें ही पता होता है अगर तुम खदान विभाग में जाकर पता करोगे तो आपको वहां से सारी डिटेल मिल जाएगी अच्छा विक्रांत ने लंबी सांस खींची अच्छा एक और चीज ये गजेंद्र का एक्सीडेंट कैसे हुआ था तुम कह रहे थे की उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गयी थी कुछ पता है तुम्हे इस बारे में और और जब गजेंद्र ने इस खादान का कॉन्ट्रैक्ट लिया था था तो तो तो क्या उसे उसे कुछ फायदा मिला था इससे चांदी वगैरह मिली थी उसे? ये तो मुझे नहीं पता लेकिन ये तो आप आसानी से पता कर सकते हैं योगेंद्र ने जवाब दिया कुछ पल के लिए विक्रांत सोच में पड़ गया उसे आभास हो रहा था कि गजेंद्र ठाकुर का इस किडनेपिंग केस से जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है हो सकता है की वही इस किडनेपिंग का असली मुजरिम हो उसने बंद पड़ी खदान का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। उसने पर पैसा लगाया हो और फिर दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया हो यह भी हो सकता है कि गजेंद्र ने अपने साथी के साथ मिलकर किडनेपिंग को अंजाम दिया हो और फिर उससे जो पैसे मिले हो उसी से खदान का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हो बाद में फिर उसे अपने साथी से लड़ाई हो गई हो और फिर एक्सीडेंट के बहाने से गजेंद्र और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया फिर विक्रांत के दिमाग में आया एक तो साला ये गजेंद्र मर चुका है अगर जिंदा होता तो इसे पकड़कर तुरंत इसका डिटेक्टर टेस्ट कर लेता सारा सच सामने आ जाता और हो सकता था कि ये किडनेपिंग केस खत्म हो जाता लेकिन चलो कोई नहीं वैसे आर्थर रोड जेल आने का काफी फायदा हो विक्रांत को इन दो कैदियों से काफी कुछ जानने को मिला विक्रांत अब जेल से बाहर आ चुका था अब वो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर गजेंद्र ठाकुर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करेगा अब किया वो आर्थर रोड जेल से सीधे ही घर के लिए निकल गए रास्ते में ही उसने टीम लीडर मंजू ससदेवा को फोन करके सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी मंजू भी विक्रांत के काम से बहुत खुश थी उसने विक्रांत की दिल खोल कर प्रशंसा की अब तक मंजू भी विक्रांत के काम की मुरीद हो चुकी थी जैसे ही मंजू को गजेंद्र ठाकुर के बारे में पता चला वो तुरंत ही उस पर अपना ध्यान देने लगी मंजू ने अपने कुछ ऑफिसर्स को तुरंत ही उसके बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया भले ही गजेंद्र ठाकुर की अब मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करके काफी इंफॉर्मेशन जुटाई जा सकती है फिर मंजू ने विक्रांत को यह भी बताया कि उसने सुंदर के अलावा बाकी बच्चे दो कैदी थे उनके बारे में भी पता लगाने की कोशिश की है लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं आई उन दोनों का इस केस से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है इसलिए अब उन्हें छोड़ा जा रहा है और अब उसे नहीं लगता कि आर्थर रोड जेल में कोई ऐसा कैदी मौजूद है जो कि इस किडनेपिंग केस से जुड़ा हो सकता है इसलिए अब वो पुलिस डिपार्टमेंट के हायर अथॉरिटी से बात करके महाराष्ट्र के अन्य जेलों के कैदियों को भी इंटारोगेट करने की तैयारी कर रही है मंजू किसी भी कीमत पर मुजरिम को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही थी मंजू से फोन पर बात करते करते विक्रांत अब तक अपने घर के पास पहुंच चुका था अब उसे सिर्फ किसी गुड न्यूज के आने का इंतजार था फोन रखने के बाद उसने घर के पास ही मौजूद एक रेस्टोरेंट में खाना लिया और उसे बैठकर खाने लगा अभी वो खाना खा ही रहा था कि अचानक से अदृश्य शक्ति का मैसेज उसके पास आ गया आज के दिन का उसका सक्सेस रेट छिहत्तर रहा और विक्रांत को गिफ्ट के तौर पर एक नाइट विजन मिला था ओ, आज कोडव तो आग और पानी ही था ना विक्रांत आज के दिन के बारे में सोचने लगा आज सुबह से लेकर अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बारे में वो बारीकी से सोचने लग गया विक्रांत ने पहले अनुमान लगाया था कि आग का मतलब दोस्ती से हो सकता है और अब उसे ये एहसास हो रहा था कि उसका यह अनुमान बिल्कुल सही था आज सुबह ही वो एस एस से मिला था हालांकि रोनित ने खुद ही उसे मिलने के लिए बुलाया था और विक्रांत को स्पेशल इन्वेस्टिगेटर भी बनाया था इस हिसाब से देखा जाए तो ये उसके स्टेटस में इजाफे की बात थी तो यहाँ पर तूफान कोडवर्ड होना चाहिए था और फिर आज विक्रांत अपने दिमाग से आर्थर रोड जेल भी पहुंचा था और उसने केस से रिलेटेड भी काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी तो यहाँ पर उसे पहाड़ कोडवर्ड भी मिलना चाहिए था क्योंकि तो इस कोडवर्ड का मतलब काम से है और विक्रांत ने काम तो किया ही था ओ अच्छा ऐसा है अचानक से विक्रांत के दिमाग में एक बात आई कि अभी पिछले दिनों में उसे पैसे का कोई सिंबल नहीं दिखाई पड़ा था और फिर भी उसे पैसे कमाने को मिल गए थे तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं कि अगर मैं चाहूं तो अपने हिसाब से भी काम कर सकता हूं जरूरी नहीं है कि जिस चीज का पहले आए कोडवर्ड या सिंबल मिले तभी वो काम होगा अगर मैं चाहूं तो अपने टास्क को खुद के हिसाब से भी सेट कर सकता हूँ यानी कि अगर मैं केस सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं बिना अदृश्य शक्ति की मदद के और बिना इसके किसी कोडवर्ड के सहारे में इसे सॉल्व कर सकता हूँ मुझे बस अपना प्रयास करते रहना चाहिए अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए आग के सिंबल पर विचार करने के बाद विक्रांत ने दूसरे कोडवर्ड पानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया क्योंकि आज विक्रांत एसएसपी रोनित के साथ मिला और फिर उनके ऑफर को भी एक्सेप्ट किया इसके बाद उन्हीं के कहने पर उसने गुंडों की पिटाई भी की कुल मिलाकर रोहित के साथ अच्छी दोस्ती बनाए जाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वो सब विक्रांत ने किया था इस हिसाब से उसने अपने आग वाले कोडवर्ड के टास्क को अच्छे से पूरा किया था लेकिन पानी कोडवर्ड वाले टास्क को विक्रांत अच्छे से नहीं कर पाया था इस वजह से उसका सक्सेस रेट 76 पर ही अटक गया था